छांदोग्योपनिषद शांकर भाष्याथ अय पांच चतुर्दश अठारह खंड, खंड अश्वपति और इंद्रधुम्न का संवाद अथ होवाचेन्द्रधुम्न भालवेयम वैयाघ्रप्यक तमात्म उपास्स वायुमे भगवो राज्य होवाच वै पृथ्वर्तमान वैश्वाद रोज त महात्मा उपास तस् पृथ्बल आजंती पृथ्ग्रथ श्रेणु ते भ वे इंद्रदम्न से कहा हे वैयाघ्र पद्म तुम किस आत्मा की उपासना करते हो वह बोला हे पूज्य राजन मैं वायु की ही उपासना करता हूं राजा ने कहा जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही पृथक वर्तमान वैश्वानर आत्मा है इसी से तुम्हारे प्रति पृथक पृथक उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे पृथक पृथक रथ की पंक्तियाँ चलती हैं अथ होंचेन्द्र द्युम पद्म पद्य कम तमत्मा से इत्यादि सामनम पृथक वर्तमानर्तमान यस वाजो आवहोज्वहादिभेद वर्तमान सेर्तमु तस् पृथ्वर्तमो वैश्वानोपाशवासना वैश्वान सोपाशनालो वस्त्रण बल रथपंक्त्योपि गति पृथ्वेरथपंक्ता तदनंतर राजा ने भाल इंद्रदुम्न से कहा हे वैयाघ्र तुम किस आत्मा की उपासना करते हो इत्यादि पूर्व समझना चाहिए पृथक वर्तमा आवाह उद्वह आदि भेदों से विद्यमान जिस वायु के अनेकों मार्ग हैं वह वा वायु पृथक वर्तमा है अतः पृथक वर्तमा वैश्वानर आत्मा की उपासना करने के कारण तुम्हारे पास पृथक नाना दिशाओं से वस्त्र और अनादि रूप उपहार आते हैं तथा पृथक पृथक रथ श्रेणिया रथ की पंक्तियां भी तुम्हारे पीछे चलती है अस्म पश्यसी प्रियम पश्य प्रिय ब्रह्मवर्च संकुे या एतमेव महात्मानं एतमेमश्वास्ते आत्मनि हो प्राणस्त उदकम नागमिष्य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 ध्या चतश खंडष्यम संपूर्ण पंचदश अश्वतिर्जन का संवाद अथ होवाच जनम साक्यकम्मास इत्याकाशमे भगवो राजोवाच वै बहु आत्मैश्वान र तमात्मानं राजा ने जन उपास्यम कहा हे पूज्य राजन मैं आकाश की ही उपासना करता हूं राजा बोला यह निश्चय ही बहुल संज्ञक वैश्वानर आत्मा है जिसकी की तुम वासना करते हो इसी से तुम प्रजा और धन के कारण बहुल हो, अथ होथ हो चनमीत्यादि सामनम येस बहुल आत्मा वैश्वानर बहुत आकाश से सर्वगतुगुणोपाससना चंबुलशी प्रजया च पुत्रपौत्रादीलियान चिरण्यादीना फिर उसने जनसी अर्थ इद है यह निश्चय ही बहुल संजक वैश्वानर आत्मा है सर्वगत होने के कारण तथा तो बहुल रूप से उपासित होने के कारण आकाश का बहुलत्व पूर्णत्व है इसे तुम पुत्र पौत्रादि प्रजा और सुवर्णादि धन से बहुल परिपूर्ण हो अन्न पश्य प्रिय प्रिय प्रियम अत्यन्नम पश्यति प्रिय भवत्यस्य संकुले या एतमेव महात्मा वैश्वा मुपासते आत्मन मुसते संदेह तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो जो इस प्रकार इस वैश्वान आत्मा की उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है किंतु यह आत्मा का संदेश शरीर का मध्य भाग ही है ऐसा राजा ने कहा और यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सन्देह शरीर का मध्यभागद हो जाता सन्देहस्व संदेह संदे मध्यम शरीर वैश्वा नर से दिहे उपचार मसुरास्थाच बहुल शरीर तत्सदेहते तव शरीरम व्यसी क्षेणम भविष्य म इति। किंतु यह का संदेह संदेह ही है। है शरीर शरीर के मध्य भाग को कहते हैं, क्योंकि उपचय वृद्धि अर्थात और शरीर मांस रुधिर एवं अस्थि आदि से बहुल उपचित है इसलिए वह संदेह है तुम्हारा वह संदेह अर्थात शरीर नष्ट हो जाता यदि तुम मेरे पास न आते ये छांदोग्योपनिषद पंचम अध्याय पंच दसखंड संपूर्ण षोडशंड अश्वपति और बुडिल का संवाद अथ होवाच बुडिल एव वैयाघ्रपदकमात्मान उपासप भगवराजन होवाच धरात्मा वैश्वान रोज उपासे तस्मात्म रही पान पुष्टि फिर उसने अश्वतराश के पुत्र बुडिल कहा, हे तुम किस आत्मा की उपासना करते हो उसने कहा हे पूज्य जल की ही उपासना करता हूं राजा बोला जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही संज्ञक वैश्वनर आत्मा है इसी से तुम रहीमान धनवान और पुष्टमान हो अथ हो बुडिल मस्वतराश्वीत्यादि सामनम एष तस्माद् धनूप अभ्योन तथा धनमीति पुष्टे पुष्टिमाच शरीरण पुषे श्रोत्रनवात् तदनतर राजतराश्वी पुत्र से कहा इत्यादि बुडिलसी कह इर्थपुरुव ये धनरूप रई संज्ञक वैश्वानर आत्मा है क्योंकि जल से अन्न होता है और अन्न से धन इसी से तुम व्रयिमान यानी धनवान हो तथा शरीर से पुष्यमान हो क्योंकि पुष्टि अन्न के कारण हुआ करती है अस्म पश्य प्रियमत्यन्न पश्य प्रिय ब्रह्मवर्च संकुले चमे महात्मा वैश्वानर उपास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 और यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्ती स्थान फट जाता बस्ती पेश आत्मनो वैश्वा नर से बस्तीमुत्र संग्रहस्थान बस्ति बभ्य भिन्नो भविष्य यह वैश्वा आत्मा का बस्ती है बस्ती संग्रह के स्थान को कहते हैं यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्ती भिन्न हो जाता। ऐसा राजा ने कहा ओडश खंडपूर्णम सप्तष खंड अश्वपति और उद्दालक का संवाद अथ होवाचोदालुणिम गौतम कम ऑवात्मा होवा ृथ्वी में वैश्वाचम तमत्म उपास तस्मात्म प्रतिष्ठि तत्पश्चात राजा ने अरुण के पुत्र उद्दालक से कहा हे गौतम तुम किस आत्मा की उपासना करते हो उसने कहा हे पूज्य राजन मैं तो पृथ्वी की ही उपासना करता हूँ राजा बोला जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठा संयक वैश्वानर आत्मा है इसी से तुम प्रजा और पशुओं के कारण प्रतिष्ठित हो अस्म पश्य प्रियम पश्य प्रिम भव ब्रह्मवर्तसकुले जाएतम आत्मा वैश्वानर मुसते पादौत्वतावात्मनतीहवाच पादौ ते दमलास्तीगमती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 पृथ्वीमेव भगवो राजन निति हो वाचा ये ते वै प्रतिष्ठा पाद वैश्वा नरश्च्य पादेताविष्यता श्रथिभूत इति फिर उद्दालक से कहा इत्यादि अर्थ अर्थपूर्वत है उद्दालक ने कहा हे पूज्य राजन मैं पृथ्वी की ही उपासना करता हूँ राजा बोला ज निश्चय ही वैश्वा आत्मा की प्रतिष्ठा यानी उसके चरण है यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण विशेष रूप से मन अर्थात शिथिल हो जाते का उपदेश वैश्वानर की समस्तो समस्तोपासना का फल तान होवा चैत्य वही खलु जूज पृथ्वी महात्म वैश्वानरम् विद्वांसोन्नम यतमेव प्रादेश महाम अभिमानात्म वैश्वानर मुस्ते सर्वेशु लोकेशु भूतेषु सर्वोस्वात्म स्वन्नमती राजा ने उनसे कहा तुम ये सब लोग इस वैसा आत्मा का अलग सा जानकर अन्न भक्षण करते हो जो कोई यही मैं हूँ इस प्रकार अभिमान का विषय होने वाले इस प्रादेश मात्र वैश्वा आत्मा की उपासना करता है वह समस्त लोकों में समस्त प्राणियों में और समस्त आत्माओं में अन्नवक्षण करता है दर्शन वतो एते वै खल जूज पृथ्वी वा पृथक वसंत मीमेक वैश्वान विद्वान तो परिचिन्नात्म बुद्धेदर्शन इव जा वै और खलु ये दो निपात अर्थ शून्य है उन उपर्युक्त दृष्ट वालों से राजा ने कहा ये तुम लोग अपने से अभिन्न होने पर भी इस वैश्वानर आत्मा को पृथक सा जानकर अन्न भक्षण करते हो तात्पर्य यह है कि जन्मांधपुरुषों के अस्दर्शन के समान फुटनोट अर्थात जिस प्रकार कुछ जन्मांध जिन्होंने हाथी को कभी नहीं देखा उसके आकार का अनुमान करने लगे तो उनमें से जो पुरुष हाथी के सूर सिर, कान अथवा टांग आदि जिस अवजव का स्पर्श करता है वह उसे ही हाथी का समग्र रूप समझने लगता है उसी प्रकार तुम सबकी भी वैश्वानर के अवजवों में समग्र वैश्वानर बुद्धि हो रही है तुम परिच्छि आत्मबुद्धि से उसे जानते हो यस्वेतमेव यथोक्तावयव्युर्मृादि पृथ्वी पाद विशेषमेक्युर्मुरादि पृथ्वी पादाध्यात्म मीयते ज्यायत ही प्रादेशमा मुखाद वर्णेन मीयत ही प्रादेशमा दोलोकाद पृथिव्यत प्रदेश पिमाणों प्रादेशकर्षेण शास्त्रेना इति प्रादेशा परिमाणः प्रदेश किंतु ज्योलोक द्युलोक तक लोग रूप मस्तक से लेकर पृथ्वी रूप पर्यंत इस पृथ्वीपादपर्यतः भुवोकों से युक्त एक प्रादेश मात्र। जो प्रत्यत्मा में ही से लेकर पृथ्वी की उपासना करता है, अथवा मुख में करनों में कारणों भोक्ता रूप से मित होता है इसलिए प्रदेश मात्र है यह या, या दुलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत प्रदेश ही उसका परिमाण है इसलिए प्रादेश मात्र है अथवा शास्त्र द्वारा प्रकर्षण प्रकर्ष से आदिष्ट होते हैं इसलिए दूलोक आदि प्रदेश हैं उतने ही परिमाण वाला होने से प्रदेश मात्र है शाखातरे तो मूर्धादेश चिबुक प्रदेश मात्रम कल्पयती इह तु न तथा प्रेत तस् वाएतम इत्यादपसंहारा अन्खा में तो मृधा से लेकर चिबुक पर्यत प्रतिष्ठित है इसलिए उसे प्रदेश मात्र कल्पित करते हैं किंतु यहाँ वह इस प्रकार अभिप्रेत नहीं है क्योंकि उस इस आत्मा का द्युलोक ही मुड़ता है इत्यादि सर्वात्म रूप से उपसंहार किया गया है प्रत्यात्म तया भी विमीयते हिति इत्यभि इतम तमे तमेतम आत्मा वैश्वानरम विश्वानर पुण्यपापानन गतिम सरो वैश्वानरो विश्वो नर एवं वर्वात्म विश्ववा नरह प्रत्यत्मत प्रविभ्य नीयत वैश्वानरस्तम मुस्े योदी सर्व लोकेशुका भूतेषु चराचरषु सर्वेवात्मसु शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिषु तुम अन्नमति त्मकना व्यपदेश वैश्वानरसर्वात्मा पिंड मात्रा वह प्रतिगात्म रूप से अभिविमान किया जाता है अर्थात मैं इस प्रकार जाना जाता है इसलिए अभिविमान है इस आत्मा की यह सर्वात्मा ईश्वर संपूर्ण नरों को पुण्य पाप रूप गति को ले जाता है इसलिए अथवा सर्वात्मा होने के कारण विश्व सर्व नर स्वरूप है इसलिए वैश्वा नर है यह समस्त नरों द्वारा अपने रूप से विभक्त करके ले जाया जाता है इसलिए वैश्वा नर है उसकी जो इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता हुआ अन्नादि अन्न खाने वाला होता है जो लोकादि समस्त लोकों में संपूर्ण चराचर भूतों में तथा शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि रूप समस्त आत्माओं में क्योंकि इन्हीं में प्राणियों की आत्म कल्पना का निर्देश किया जाता है अन्न भक्षण करता है तात्पर्य यह है कि वैश्वान सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता है अज्ञानियों के समान पिंड मात्र में अभिमान करके अन्न नहीं खाता वैश्वा नर का सांगोपांग स्वरूप कस्मा देव अस्मात्मात् ऐसा क्यों है क्योंकि तस्वा यहमो वैश्वानर से मुर्धव श्रुतेजाचुर्श पृथ्वर्तम संदेहो बहुलो बस्तिवर पृथिव्य पादूर एवं वेदीर्लोमाणी बहिहृद गापत मनोन्वाह्य पचनम आश्हनीय उस इस वैश्वान आत्मा का मस्तक ही सुतेजा द्वलोक है सूर्य है, प्राण पृथक है, देह का मध्य भाग बहुल आकाश है बस्ती ही रही जल है, पृथ्वी ही दोनों चरण है वक्षस्थल वेदी है लोम दर्भ है हृदय गर्भ है मन अन्वाहार्य पचन है और मुख आवाहनी है तस्ह वही प्रकृत वेतस्यात्मनो वैश्वानर से मूर्ध सुतेजा चक्षुर्श्व प्राण पृथ्वर्तमात्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरवी पृथिव्य पाद अथवा इति उस इस एवपाईस वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही सुतेजा है चक्षुर्श्वरूप है प्राण पृथक रूप वायु है शरीर का मध्य भाग बहुल है बस्ती ही राई है और पृथ्वी ही चरण है अथवा यह भाग्य विधि के लिए है अर्थात इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए अथे दानी वैश्वा नरिदो भोजनेग्निमहोत्र संपीपादी नैश्वा नर से भोक्तुरू रूर एवं वेदिरा साम लोमानी बहिर्वेद्यावो रसी लोमस्तीर्णा दृश्यते हृदय गापत्यो हृदयाघी मन प्रणीत विमानी भवत्यन्ह वचनोमन आश्य मुख्मायवाहनीय पूयते स्न मीति अब इससे आगे वैश्वानर वैश्वान के भोजन में अग्निहोत्र का का निश्चय करने के इच्छा से राजा है। है। इस वैश्वानर यानी भोक्ता का वक्षस्थल ही आकार में समान होने कारण वेदी लोम है। कुशाएं हैं क्योंकि वेदी में बिछे हुए कुशों के समान वे वक्षस्थल पर बिछे हुए दिखाई देते हैं हृदयघार प्रत्याग्नि है क्योंकि मन हृदय से ही सा होकर उसका अंतर्वर्ती होता है इसलिए मन अग्नि अग्नि है है है। तथा आश्य, मुख के समान है, क्योंकि इसमें अन्न का हवन होता इति एकोन विंश खंड भोजन की सिद्धि के लिए प्राणा स्वाहा इस पहली आहुति का वर्णन तद्य भक्त प्रथम प्राणाय स्वाहेति ृप्यती अतः जो अन्य पहले आवे उसका हवन करना चाहिए उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे प्राणाय स्वाहा ऐसा कर कर दे इस प्रकार प्राण तृप्त होता है तत्व सती यद भोजनकाल आगछे भोजनाथोमी तोतव्यं अग्निहोत्रसपन्सक्षहोत्रेकर्तव्यता प्राप्तिता यां प्रथमा आहुतिम इत्याह कथम जुहियास्वाहेन मंत्रेनाहूति शब्दाद अदान प्रमाणान प्रमाण अन्नम प्रक्षिपेदित्यर्थ तेन प्राण तिब्य अतः ऐसा होने के कारण भोजन के समय जो भात अन्न आवे उससे हवन करना चाहिए यहाँ अग्निहोत्र की कल्पना मात्र विवक्षित है इसलिए अग्निहोत्र की अंग भूत इत कर्तव्यता सहकारी साधनों की प्राप्ति नहीं है वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे किस प्रकार दे तो श्रुति बतलाती है प्राणाय स्वाहा थे यहाँ आहुति शब्द होने के कारण औदान प्रमाण जितना की आहुति में विहित है उतना अन्न मुख में डाले ऐसा इसका तात्पर्य है उससे प्राण तृप्त होता है प्राणे त्रिप्य त्रिप्यता द्योस्तृप्यति दिवी तृप्यंत्यामच द्यौशादित्याधी तिठ तप्त तृप्यति तस्तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुरन्ना तेजसा ब्रह्मवर्च सेती प्राण के तृप्त होने पर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है नेत्रेन्द्र के तृप्त होने पर सूर्य तृप्त होता है सूर्य के तृप्त होने पर द्व्युल तृप्त होता है और दुलोक के तृप्त होने पर जिस किसी पर दुलोक और आदित्य स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है और उसकी तृप्त होने पर स्वयं भोक्ता प्रजा पशु अन्नाद्य तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है प्राणे तृप्यति चक्षु तृप्यति चक्षुरादित्यो दौच्चेदि तृप्यति जान्य दौश्चादित्य स्वामी तेना तस्य तृप्य तस् तृप्तिमुस्वय भुंजान तृप्यं प्रत्यक्ष किंच प्रजाभ तेज शरीरस्थातिज्ज्वल प्रागलभ व्रम्हवर्तस वृत्तस्वाध्यायन निमित्त तेज प्राण के तृप्त होने पर नेत्रेन्द्रीय तृप्त होती है इस प्रकार नेत्रेन्द्री आदिक इत्यादि तृप्त होते हैं तथा और भी जिस किसी पर दुलोक और आदित्य स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह सब तृप्त होता है तथा उसकी तृप्ति के पश्चात होता है यह तो प्रत्यक्ष ही है यही नहीं, के द्वारा भी तृप्त होता है शरीर दीप्ति उज्जवलता अथवा प्रगलभता का नाम तेज है तथा सदाचार और स्वाध्याय के कारण होने वाला तेज ब्रम्ह तेज है इस छांदोग्योपनिषदि पंचमाध्याोनशंडष्यम संपूर्ण विश स्वाहा इस दूसरी आहुति का वर्णन स्वाहेति अथयां भ्यान त्रिप्यति दुहियाद त्रिप्यति स्वाहेतिप्यतिप्योत्रृप्योत्रे त्रिप्यति चंद्रमा तृप्य चंद्रमती तृप्य दिशा तृप्यती दीक्षु तृप्यतीशो यदकि धिश्च चंद्रमा तत्प्यति तस्तृप्तिम तृप्यति त्रिक्ति प्रजया पशुरन्ना ब्रह्मवर्च से नीति तत्पश्चा दूसरी आहुति उसे जानय स्वाहा ऐसा कहकर देना चाहिए इससे व्यान तृप्त होता है व्यान के तृप्त होने पर श्रोत्रेंद्री तृप्त होती है सूत्र के तृप्त होने पर चंद्रमा तृप्त होता है चंद्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त होती है तथा दिशाओं के तृप्त होने पर जिस किसी पर चंद्रमा और दिशाएं स्वामी भाव से अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है उसकी तृप्ति के पश्चात वह भोक्ता प्रजा पशु अन्नाद्य तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है यदि छांदोग्योपनिषदि पंचमाध्याय विंशखंड संपूर्ण है